ऐत्रे उपनिषद के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार ब्रह्मज्ञान होने पर ब्रह्मज्ञानी का कोई कर्तव्य शेष न होने से कर्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान होगा और कर्म संबंधी होगा ये जो पूर्व पक्षी सिद्धांत था इसका निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षी कथन था कि ब्रह्म विद्या भी उपासना के तरह कर्म निष्ठा है और कर्म संबंधिनी है भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि जो भी अनुष्ठेय अर्थ है वह क्लेशात्मक होने के कारण प्रयोजन की अपेक्षा करता है उसमें अनुष्ठान में प्रवृत्ति प्रयोजन सापेक्ष है और ब्रह्मज्ञानी काम होने के कारण प्रयोजनाकांक्षा ब्रह्मज्ञानी में नहीं होती अतः जो अनुष्ठेय कर्म है उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी क्लेशात्मक कर्म में अज्ञान मूलक भेद दर्शन है और भेद दर्शन मूलक कर्म है और वह भेद दर्शन ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हुआ भेद दर्शन का निमित्त अज्ञान चला गया तो भेद दर्शन चला गया भेद दर्शन न रहने से निमितताभा प्रवृत्ति भी नहीं हो पाएगी तो इस प्रकार प्रयोजनाभाव दिखा करके ब्रह्मज्ञानी का कर्म अनुष्ठेय है ये बताया गया तो पूर्व पक्षी ने शंका की कि जय से कर्मानुष्ठान में प्रयोजना भाव रूप दोष आप दिखा रहे हैं ब्रह्मज्ञानी के ऐसे कर्म त्याग में भी तो त्याग का कोई प्रयोजन ब्रह्मज्ञ के लिए न होने से ब्रह्मज्ञ त्याग रूप युथान भी कैसे करेगा त्याग कहो युथान कहो भिक्षा आ, सन्यास कहो इसलिए ब्रह्मज्ञानी का सन्यास भी अनुष्ठेय नहीं होगा और इसके लिए पूर्व पक्षी ने गीतावाक्य का प्रमाण दिया नृत्य नेह ब्रह्मज्ञ के अकृत यानी कर्मा भाव से भी कोई प्रयोजन नहीं है जैसे कर्म से प्रयोजन नहीं है तो इस प्रकार निष्प्रयोजनत्वा तो ब्रह्मज्ञ त्याग ही में अधिकार है यह भी सिद्ध नहीं होगा ये जो पूर्व पक्ष की शंका है इसका समाधान करते हुए भगवान भाष्यकार ने यह कहा कि कर्म और त्याग इन दोनों में एक पुरुष प्रयत्न साध्य है एक पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है कर्म पुरुष प्रयत्न साध्य है और त्याग कहो युथान कहो क्रिया अभाव रूप होने के कारण पुरुष यत्न साध्य नहीं है और कर्म तो क्रियात्मक होने से पुरुष प्रयत्न साध्य है और जो पुरुष प्रयत्न साध्य होता है उसके निष्पत्ति में पुरुष की प्रवृत्ति का प्रयोजक प्रयोजन तृष्णा होती है और वो प्रयोजक यदि ना हो प्रयोजन की तृष्णा तो प्रयत्न साध्य क्रिया नहीं होगी जो प्रयोजन तृष्णा रहित है उस व्यक्ति में तो ब्रह्मज्ञ प्रयोजन तृष्णा से रहित होने से प्रयत्न साध्य जो क्रियारूप कर्म है वह उसे नहीं होगा और त्याग तो अविद्या का कार्य है जैसे ही अविद्या क्या नाम कर्म है अविद्या कार्य अविद्या का कार्य तृष्णा और तृष्णा का कार्य कर्म और वह ज्ञान से अविद्या अविद्यावृत्त होते ही तृष्णा भी निवृत्त हो गई तो निमित्ता भावा तो नैमित्तिक जो कर्म है उसका भी अभाव सिद्ध होगा हो वह अयत्न सिद्ध है बिना प्रयत्न के हैं इसलिए माना जाएगा ब्रह्मज्ञ का जो त्याग है उसमें प्रयोजना प्रयोजन तृष्णाभाव रूप जो दोष बता रहे थे वो दोष नहीं आएगा इसके लिए अज्ञानी का ही पांग कर्म कर्तव्य है ये दिखाने वाला लौकिक पहले हेतु बताया सर्व प्राणी नाम अने जितने भी अज्ञानी प्राणी हैं उनमें प्रयोजन तृष्णारूप जो प्रयोजक है कर्म का वह दिखने के कारण लक्षण कर्म में उनकी प्रवृत्ति होगी और यह बात केवल लौकिक दर्शन मात्र से सिद्ध होती है ऐसा नहीं श्रुति भी बताती है तो वृदारण्य की श्रुति बताई गई सो अकामयत से लेकर के उभे हेते साध्य साधन लक्षण इस वाक्य तक कि ये जो है पुत्रादि साधन एषणा है और ये पृथ्वी लोकादि साध्य एष्णा है दो ही एष्णाए हैं यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब कहा तक है हाँ तो ये जो है अविद्या काम दोषादि का अभाव ब्रह्मज्ञ में होने के कारण ब्रह्मज्ञ का युथान बिना प्रयत्न के ही होगा निमित्त न होने से ये सब चर्चा हुई इसलिए वो एक दृष्टांत भी बताया जैसे घोर अंधकार में प्रविष्ट हुआ व्यक्ति जब तक उसे खाई आदि नहीं दिखती है घर तैने खाई आदि तब तक तो उसमें डरने का पतन का उसमें गिरने का यानी पतन का डर रहता है लेकिन जैसे ही प्रकाश हो जाता है तो अनर्थ जो है आपके गर्तादि उनमें उसका पतन नहीं होता ऐसे अज्ञान अंधकार जब तक रहेगा तब तक तो अनर्थ का साधन भूत जो कर्म है संसार का ही साधन है उसमें प्रवृत्त होगा और ज्ञान होने पर वो प्रवृत्ति नहीं होगी सकाम कर्म में काम्य कर्म में इसलिए ये किम तत्प्रयोजनम इति प्रश्न आरम न ये समझना तो यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं आगे है युत्थानम तर ही अर्थ प्राप्तवात इस भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार की युत्थान से पुम व्यापार क्या लिखा है आगे पुम व्यापार अच्छा धी है ना हाँ धी होना चाहिए इसमें छपा नहीं है तो पुम निवृत्तो अभावे हैवकाशा विदुषो नि न इति शंकते इति तो तरी पुरुष पाराधीन नहीं है ये अभी तक की चर्चा से सिद्ध हुआ तो ये कहते हैं पूर्व पक्षी यदि त्याग पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है इसलिए फिर क्या होगा कि विधे अनावकाशात तो। विधि का विषय बनता है जो पुरुष प्रयत्न साध्य अर्थ है वह पुरुष प्रयत्न साध्य है क्रिया वह विधि का विषय बनता है विधे होता है और विधे विधेय का अर्थ होगा कि युत्थान विधि का विषय नहीं होगा युथान में अविधेयत्व तो रहेगा विधेयत्व तो नहीं रह पाएगा विधि का अवकाश कहा जाएगा विधि विषय को और अनवकाश का अर्थ हो जाएगा जो विधि का विषय नहीं है तो ये जो है युथान वह विधि का विषय सिद्ध नहीं होगा क्यों पुरुष प्रयत्नाधीन न होने से ये सती सप्तमी है निमित्त अर्थ में सप्तमी मान लो पूर्व व्यापार अधीनत्वा भावे तो पुरुष प्रयत्न साध्य युथान न होने से वह विधि का अविषय रहेगा युथान और अविषय होने से क्या होगा विदुषो नियम युथानम न इति शंकते तो विद्वान यानी ब्रह्मज्ञ का नियम से पारिव्राज्य ही सिद्ध नहीं हो पाएगा विधि का विषय बनेगा तो नियम से सिद्ध होगा कि ब्रह्म ज्ञान होने पर युथान ही करना है और ये तो स्वभाव प्राप्त होने से कोई नियम नहीं रहेगा कि ब्रह्म ज्ञान से युथान होगा ही पूर्व पक्ष की शंका है वो कहते हैं नियम से वही सिद्ध होता है जो विधि का विषय बनता है इस प्रकार ये शंका हुई इस शंका का पहले उत्थापन करके समाधान करते हैं। पहले शंका है कि युत्थान तर अर्थ प्राप्तवात न चोदना अर्म इति तो तरही का अर्थ है बिना प्रयत्न साध्य मानेंगे युथान को तो प्रयत्न अयत्न साध्य मानेंगे बिना प्रयत्न के ही सिद्ध होने वाला युथान है ये कहेंगे तब माना जाएगा कि वह स्वभावतः प्राप्त है अर्थत प्राप्त है यानी <coughs> निमित्त चला गया तो नैमित्तिका चला जाना यह अर्थ सिद्ध है ऐसे प्रयोजना प्रयोजना भाव नहीं भाव सिद्ध हुआ प्रयोजन की तृष्णा नहीं रही आप तो होने से ब्रह्मज्ञानी तो प्रयोजन तृष्णारूपी निमित्त के चले जाने से बिना प्रयत्न से ही युत्थान होगा ऐसा यदि मानोगे तो इसे कहा जाता है अर्थ सिद्ध तो अर्थात तो सिद्ध हो जाएगा निमित्ता निमित्ताभावात्थान तो तब तो वह चोदना अर्ह नहीं होगा अर् यानी योग्य और चोदना शब्द का अर्थ है विधि तो विधि अर्ह नहीं होगा यानी विधेय नहीं होगा चोदना अर्ह कहा जाता है विधेय को तो न चोदना अर्म यानी विधि का विषय नहीं बन पाएगा कौन युत्थानम युत्थानम न चोदना अर्म कब तो अर्थ प्राप्तवाद अर्थ प्राप्त होने से तो जब नियम से युथान सिद्ध नहीं हो रहा है तो मान लो किसी को ग्रस्त आश्रम में ज्ञान हो गया तो कहते हैं गहस्थे चेत परब्रह्म तत्रेव अस्तु आसनं ततो अन्यत्र न ततो अन्यत्र आसनम इति चेतो। ये शंका हुई यहां तक तो यदि गृहस्थाश्रम में ही ब्रह्मज्ञान हो गया तब तो कहते हैं तत्र अस्तुअकुत आसनम तो अक अयोजनाभाव होने से प्रयोजन की तृष्णा न रहने से आश्रम में ब्रह्मज्ञान होने पर भी ब्रह्मज्ञानी प्रयोजकाभाव तो कर्म में प्रवृत्त तो नहीं होगा तो जो कर्म नहीं कर रहा है उसे कहा जाएगा अकुर्वन सृष्टि का एक है अकुर्वत तो अकुर्वत आसनम का है बिना कुछ किए जहाँ ज्ञान हुआ जिस आश्रम में उसी आश्रम में रहेगा चार आश्रमों में से न ततो नतो अन्यत्रनम तो ततः अन्यत्रि गृहस्थ आश्रम में रहते स्वयं ब्रह्म ज्ञान हुआ तो तथा शब्द से गृहस्थ आश्रम को लेना और अन्यत्र शब्द से लेना चतुर्थ आश्रम को पारिवराज्य को तो तत् यानि सं तत् अन्य यानी गश्रम से अन्य सन्यास में सन्यास आश्रम में गम न सिद्धेति ऊपर से जोड़ देना इति चेत क्योंकि पारिव्राज्य भी आ, में कोई प्रयोजन नहीं है ना ब्रह्मज्ञानी का तो जहा है वहीं रहेगा इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने की ततो अन्यत्र गमनम कार्थ करते हैं टीकाकार पारिव्राज्य स्वीकार्यिव्राज्य स्वीकार तो पारिव्राज्य का यानि सन्यास का स्वीकार नहीं करेगा वो अब कहते हैं कि गृहस्थ में रहते समय ब्रह्मज्ञान हुआ तो गृहस्थ में ही रहेगा यह पूर्व पक्षी की शंका हुई है ना पारिव्राज्य ग्रहण नहीं करेगा तो पहले ग्रहस्त गारहस्थिय शब्द का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए ना? नारस्थ्य क्या है कि जिसमें रहते हुए ब्रह्मज्ञान हुआ तो वहीं गारहस्थ्य में ही रहेगा गारस्थ्य से अलग सन्यास ग्रहण नहीं करेगा तो गारहस्थ्य पदार्थ को स्पष्ट करने के लिए दो विकल्प करते हैं पहले टीका में टीकाकार न इत्यादि का अवतरण लिखते हुए कि किम गार्थ्य शब्द न अभिमान पुरस्सरम पुत्र वित्तादि अभिमान पुस्सर पुत्रवितादी है कि अभिमान न, न न पर अनुस्वार मन है ना तो अभिमान उच्यते उत गृहस्थलिंग धारण तो गार्हस्थ्य शब्द से इन दो में से किसको कहा जा रहा है गृहस्थो अहम इस अभिमान पूर्वक पुत्र वित्तादि अभिमान इसको आप गारहस्थ्य कहते हो पहले अहम अभिमान होगा कि मैं गृहस्थ हूं और फिर इस अभिमान पूर्वक पुरस्म का अर्थ है पूर्वक पूर्वक पुत्र वित्तादि का अभिमान होगा उनमें मम अभिमान होगा ये मेरा पुत्र है ये मेरा वित्त है ये मेरा कर्तव्य है ये मेरा उपास्य है ऐसा तो गृहस्तो अहम इति अभिमान पुरस्तरम पुत्र वित्तादि अभिमान ये होना चाहिए क्योंकि पुरस्तरम ये न पूछ सकली है ना अभिमान पर या तो अनुस्वार होता या तो म मच्च्य ऐसा पुत्र वित्ता अभिमान मुच्यते पुत्र वित्तादि अभिमान का विशेषण है गृहस्तो अहम इति अभिमान पुरस्तरम तो ये विशेषण और विशेष्य समान विभक्ति समान लिंग वाले होते हैं ना तो विशेषण में नपुंसक लिंग है तो विशेष्य को भी नपुंसक लिंग समझना चाहिए पुत्र वित्तादि अभिमान ऐसा सब पुस्तक में ऐसा ही है क्या ऐसा तो वो फिर वो पुरुष लिया जाएगा पुत्र वित्ता आदि है नहीं नहीं क्रिया विशेषण कैसे होगा उच्चेत क्रिया है यथा उच्चेत तथा तो ये सब और फिर पुत्र वित्तादि अभिमान इसको लिया जाएगा वो पुरुष का विशेषण बनाना पड़ेगा गृह साश्रम में जिसे ब्रह्म ज्ञान हुआ वह पुरुष पुत्र वित्ता अभिमान ऐसा लगाना पड़ेगा अन्य पदार्थ लेकिन पुत्रवित पुत्रवित्तादो अभिमान पुत्र वित्ता, पुत्र वित्ता, अभिमानम, पुत्र वित्ता अभिमानम ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समास है पुत्र वित्तादि विषयक अभिमान होता है और इस अभिमान को गारहस्थ्य कहा जाता है गारस्ते में भी गृहस्थ भाव गारहस्थ्यम है ना इसलिए गारहस्थ्य क्या चीज है गारहस्थ्य है नपुंसलिंग शब्द गारहस्थ्यम ओ पुत्र वित्तादि अभिमान उच्च थे कैसा पुत्र वित्तादि अभिमान गारहस्थ्य कहलाएगा तो गृहस्थो अहम इति अभिमान पुरस् होना चाहिए था उत गृहस्थ लिंग धारणम एक तो विकल्प पहले वाला वो हुआ पुत्र वित्तादि अभिमान को गार्हस्थ कहा जाएगा दूसरा विकल्प है उत शब्द से अथवा ये अर्थ निकलता है तो गृहस्थ लिंग धारणम तो गृहस्थ लिंग है सनातन परंपरा में शिखा सूत्र और ये कहा जाता है गृहस्थ को मूछ रखनी चाहिए दाढ़ी तो सनातनी ग्रहस्थ को दाढ़ी तो बना ले लेकिन थोड़ी ही क्यों ना हो लेकिन मूंछ रहनी चाहिए ये गृहस्थ लिंग है सन्यासी को तो सब साफ करना चाहिए मूंछ नहीं रखनी चाहिए वो गृहस्थ लिंग है तो लिंग कहते हैं पहचान को ज्ञापक को तो शिखा सूत्र मूंछ और अग्नियाधानादि ये अग्निहोत्रादि कर्म इन सब का सबको कहा जाता है गृहस्थ लिंग गृहस्थ आश्रमी का ज्ञापक चिन्ह इसको धारण करना इसको बनाए रखना ये गारहस्थ शब्द का अर्थ है क्या ये दो विकल्प हुए पहला वाला ये गृहस्थ अहम इस अभिमान पूर्वक पुत्र वित्तादि का अभिमान गारस्थ है अथवा गृहस्थ लिंग धारण गारस्थ्य है इनमें से यदि शुरू वाले को प्रथम विकल्प को लेते हैं गृहस्थ अहम इस अभिमान पूर्वक पुत्र वित्तादि अभिमान गारस्थ्य शब्द का अर्थ है तो इसका निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं न काम प्रयुक्त इत्यादि इसका अवतरण है टीका में कि नाद्यह यानी इन दो विकल्पों में से आद्य विकल्प का अंगीकार नहीं किया जा सकता घारस्थ्य शब्द का अर्थ ग्रहस्थम इस अभिमान पूर्वक पुत्रवित्तादि अभिमान नहीं किया जा सकता ये नाद्य का अर्थ निकलेगा सिद्धांति कह रहे हैं क्यों तो कहते विद्या कार्य अभिमान निवृत्ते इत्याह न कामेति तो विद्या से यानी ब्रह्म साक्षात्कार से अविद्या का याने ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान अविद्या है और उस अज्ञान का कार्य है अभिमान कोई भी अभिमान उपाधिभूत कार्यक्रम संघात विषयक जो अभिमान है एक सामान्य कार्यक्रम संघात में अभिमान होता है मनुष्यो अहम फिर इस अभिमान पूर्व का विशेष स्वरूप है ब्रह्मचारी अहम गृहस्थो अहम वान प्रस्तो अहम संन्यासी अहम ये हैं अविद्या का ही कार्य और ये जो अविद्या का कार्य अभिमान है अहम अभिमान भी और फिर पुत्र अभिमान भी अविद्या कार्य है, ये उभय प्रकार का अभिमान, उसका कारणभूत जो अज्ञान है वह निवृत्त होने पर अविद्या निवृत्त होने पर निवृत्त हो जाता है अविद्या कार्य अभिमान निवृत्त तो इसलिए गारस्थ्य शब्द का अर्थ ब्रह्मज्ञानी के लिए यह नहीं किया जा सकता कि गृहस्थो अहम इस अभिमान पूर्वक पुत्र वित्तादि अभिमान है क्योंकि अभिमान ब्रह्मज्ञानी में रहेगा ही नहीं चाहे गृहस्थ में ब्रह्मज्ञान हो या अन्य आश्रम में हो ये अभिमान रहेगा मैं गृहस्थ हूं ये मेरे हैं तो अज्ञान चला ही नहीं गया फिर और अज्ञान बना रहा ज्ञान हुआ तो ऐसा ज्ञान किस काम का तो ज्ञान होगा इसकी पहचान होगी अज्ञान अंधकार मिट जाएगा सूर्योदय की पहचान है रात्रि कालीन अंधकार निवृत्त होता है अंधकार नहीं रहता है सूर्योदय होने पर ऐसे अज्ञान अंधकार अंतकरण में नहीं रहेगा जब ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा तो फिर अज्ञान का कार्य जो अहम अभिमान मम अभिमान है ये भी नहीं रहेगा इसलिए प्रथम विकल्प गारहस्थ्य पदार्थ के विषय में नहीं बन पाएगा इसे कह रहे हैं भगवान भाष्यकार कि न काम प्रयुक्तवाद गार्य तो जो गारहस्थ्य है यानी पुत्रवितादी अभिमान यह ये प्रथम गार्य शब्द का अर्थ लेना गारहस्थ्य शब्द से गृहस्थ इस अभिमान पूर्व पुत्रवितादी में मम अभिमान ये काम प्रयुक्त है। हैं काम का प्रयोजन इच्छा तृष्णा तो तृष्णा प्रयुक्त ही यह अभिमान होता है इसलिए प्रयोजन तृष्णा निमित्तक होने से गृह का अर्थ गारहस्थ्य का अर्थ वो प्रथम नहीं किया जा सकता क्योंकि आगे कहते हैं कि कितावान वही काम इति उभे इति अवधारणात। तो ये पुत्र वित्ता को भी येष्णा कोटि में लिया गया है के विषय कोटि में लिया गया है वो साधन है पुत्र और आदि शब्द से पुत, पुत्र वित्त और विद्या विद्या ने उपासना ये साधन एष्णा है साधन एष्ना के विषय होने से और साध्य लोकत्रय लोकत्रय विषयक येना हो गई साधषा इसलिए कहा कि ये येतावान्वयी काम इति इस श्रुति से ये निर्धारण किया गया कि साध्य साधन विषयक ही कामना होती है और ब्रह्मज्ञ में ये साध्य साधन विषयक कामना नहीं रहती है इसलिए गारस्थिय जो कामना प्रयुक्त है वह ब्रह्मज्ञानी में सिद्ध नहीं होगा तो काम निमित्त पुत्रवितादि संबंध नियमा भाव मात्रम नियमात्र नहीं त्र गनम युत्थान उच्यते इसका अवतरण है टीका में काम निमित्त इत्यादि का द्वितीय प्रथम विकल्प का निराकरण इति अवधारणात यहां तक है न काम प्रयुक्त तत्वा से लेकर के अब द्वितीय विकल्प का निराकरण किया जा रहा है कि न द्वितीय तो गारस् शब्द का अर्थ जो दूसरा बताया गया था विकल्प वो भी नहीं किया जा सकता लिंग धारण रूप गारस्ते हैं ये भी नहीं कह सकते ये टीका में टीकाकार ने कहा कि न द्वितीय क्यों तो कहते लिंगे पी अभिमान राहित्य तुल्यवाद तो जो गृहस्थ आश्रम का ज्ञापक लिंग है उसमें भी अभिमान होगा तभी वह गृहस्थ आश्रम का ज्ञापक चिन्ह धारण किया जाता है किसी भी आश्रम का ज्ञापक चिन्ह धारण किया जाएगा आश्रम विषयक अभिमान होगा तब अन्यथा नहीं ठीक हाँ। तो पहले से धारण करता आ रहा था लेकिन जब गृहशाश्रम में रत्स में जटा वगैरह तो नहीं बढ़ाएगा ना तो मुंडन करने का समय आएगा तो शिखा धारण करने के लिए नाई को कहेगा कि शिखा रखो उने हटाना कहीं गंगा जी में डुबकी लगाते समय जन्म बह गया फिर दूसरा धारण करेगा या सूर्य ग्रहण आदि हुआ किसी के अंतिम यात्रा में गया उस समय परिवर्तन करना होता है ना जन्म आदि का वो वो परिवर्तन करेगा वो पूर्व पक्षी के अनुसार तो नहीं तो गृहस्थ लिंग ही नहीं रहेगा ना एक बार छोड़ दिया फिर तो सं्यास हो जाएगा तो ये धारण करता रहेगा साथ में ये तो ऊपर ऊपरी लिंग हुआ और अग्निहोत्रादि कर्म नित्य अग्निहोत्रादि वो भी करता रहेगा गारस्थ्य आश्रम का लिंग है वो भी ये पूर्व पक्षी का कथन था ये गारस्त्य है ये सब करते रहना सिद्धांती कहते हैं ये द्वितीय भी नहीं होगा शब्द का अर्थ क्योंकि ये सब भी पूर्वक ही होता है तो लिंगे पी अभिमान राहित लेकिन ब्रह्मज्ञानी में वो लिंग धारण के अनुकूल जो अभिमान है उस अभिमान का अभाव होने के कारण समान पूर्व विकल्प के समान ही अभिमाना भाव ये होगा प्रयोजक नहीं रहेगा आगे कहते हैं न च एवं लिंगेपि अभिमाना भावात तस्यापि तस्या असिधि न च वाच्यम तो कहते हैं एवं न च का वाच्यम के साथ करना है तो एवं राज्य लिंगेपि अभिमाना भावात। तो कहते जैसे गृहस्थ आश्रम का लिंग धारण में निमित्तभूत अभिमान का अभाव होने से शिखा सूत्रादि धारण उसे नहीं हो पाएगा अभिमान भावात प्रयोजका भावात। तो संन्यास्रम का भी तो लिंग होता है सन्यासियों का भी गैरिक वस्त्र धारण है शिखा सूत्र का त्याग है दंड कमंडल धारण है ये सब जो है भिक्षाटन है ये सब तो गृहस्थ क्या नाम पारिव्राज्य का लिंग है सन्यास का लिंग है और इस लिंग का भी धारण अनुकूल व्यापार नहीं हो पाएगा तो पारिव्राज्य लिंगे भी अभिमाना भावात अभिमान का अभाव होने से त्यापी असिद्धि न वाच्यम तो तस्यापि यानी पारिव्राज्य लिंग धारण असिधि ये नहीं कह सकते सिद्धांत पर आक्षेप पूर्व पक्षी नहीं कर सकते क्यों कहते सर्वतोपि अभिमानाहत्यन सर्व संबंध राहित्यम ही परमहंस परिव्राजो लक्षणम न लिंग धारणम कहते ज्ञान का फलभूत जो सन्यास है वह विवक्षित है यहाँ पर सन्यास दो प्रकार का होता है ना सन्यासी भी दो प्रकार के हैं ज्ञानी अज्ञानी तो अज्ञानी सन्यासी का तो सन्यासी आम यह अभिमान रहेगा इस अभिमान पूर्वक फिर संन्यास आश्रम के ज्ञापक जो लिंग है वो धारण करेगा गैरिक वस्त्र आदि को धारण करेगा अन्य नहीं करेगा रुद्राक्ष आदि पहनेगा त्रिपुंडादि आदि लगाएगा कम, दंड कमंड लूलेगा भूख लगेगी तो भिक्षाटन करेगा ये सब जो है संन्यास आश्रम के लिंग धारण अभिमान पूर्वक होंगे वह अभिमान विविधीषु सन्यासी का निवृत्त नहीं होता तो वो जो विविधिस सन्यासी है वह तो अज्ञानी सन्यासी है और यहां चर्चा चल रही है एक नंबर पृष्ठ तक चलेगी पहले बताया था ज्ञानी सन्यासी की जो ज्ञान का फलभूत सन्यास है उसकी चर्चा उसके लिए संयासाश्रम का लिंग धारण भी अभिमान पूर्वक ही होने के कारण वह अभिमान ब्रह्मज्ञानी में न होने से ब्रह्मज्ञानी संन्यासाश्रम के ज्ञापक चिन्हों को भी धारण करें न करें यह कोई नियम नहीं उन पर उसके बिना भी, भी रह सकते हैं ये कहते हैं कि एवं पारिव्राज्य लिंगे भी अभिमात् क्या असिद्धि इति नाच्यम क्यों कते सर्व तो अभिमान राहित्य न सर्वतोपी से लेना आ, सभी आश्रमों से सभी आश्रमों से अभिमान रहित होने से अभिमान मात्र का निमित्तभूत अज्ञान निवृत्त हो गया तो सारे अभिमान निवृत्त हो गए किसके ब्रह्म के तो सर्व संबंध राहित्य ही ज्ञान का फलभूत सन्यास है सर्व संबंध राहित्य का अर्थ है असंगता और असंग है आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो हमेशा परमार्थ स्वरूप में ही बुद्धि का अवस्थान यही वास्तविक सन्यास है ज्ञान का फलभूत सन्यास है कहते हैं संबंध राहित्यम यानी असंगता ही परमहंस परिव्राजो ष्टी का एक वचन है परिव्राजो परिव्राज शब्द है इसी का परिवराट बनता है तो परमहंस जो सन्यासी है परमहंस कहा जाता है ज्ञानी सन्यासी को आत्मात्मा का पूर्ण विवेक है जिनको और अनात्मा मात्र से अभिमान को निवृत्त करके अहंतया पूर्ण रूप से अवस्थित है आत्मा में ही स्वरूप में ही असंग स्वरूप में ही तो यही सर्वसम्ध राहित ही लक्षण लक्षणम यानी ज्ञापक चिन्हम असंगता ही वास्तविक है किसकी वो ज्ञान की फलभूत संन्यास का वास्तविक स्वरूप असंगता है न लिंग धारणम तो लिंग धारण ये मुख्य सन्यास नहीं है सन्यास का साधन है याद दिलाता है बार बार गैरिक वस्त्रदि धारण करने से याद आता है कि हम तो सन्यासी है हमें अनात्मचितन नहीं करना है आत्मचिंतन ही करना चाहिए क्योंकि श्रुति कहती है तोम पदार्थ विवेकाय संसर्व कर्मण श्रुतिया विहितो यस्मा तत्गी पति तो तो कर्मों का त्याग हमने किया है तुम पदार्थ विवेक से उपलक्षित तुम पदार्थ विवेक तत्पदार्थ तो विवेक पूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान अर्जित करने के लिए इसलिए इन्हीं में यानी श्रवण मनन नीति में ही हमें लगे रहना चाहिए इसका स्मरण कराता है ये संन्याश्रम का पक चिन्ह इसलिए इसका भी अपना महत्व है याद दिलाने के कारण जैसे प्रतिमा आदि जो मंदिरों में स्थापित है वे मंदिर के सामने देवता के सामने आते ही उस देवता विशेष की जिस देवता विशेष की वो प्रतिमा है वो स्मरण कराती है प्रतिमा मूर्ति चित्र जिस देवता विशेष का उस देवता विशेष का स्मरण हुआ है ऐसे इन ज्ञापक लिंगों से हमें अपने विविध विविधु सन्यासी का जो कर्तव्य है श्रवण मनन निधि ध्यान उसका स्मरण हुआ है इसलिए उसका अपना महत्व है लेकिन ये जो ज्ञान का फलभूत सन्यास है विद्वत सन्यासी है उसके लिए तो स्वरूप का चिंतन हो ही रहा है अनात्मा का चिंतन उनसे होता ही नहीं है तो उन्हें याद दिलाने की जरूरत है ही नहीं कि अनात्मा का चिंतन मत करो अनात्मा का चिंतन जिससे हो रहा होगा उसे याद दिलाने की जरूरत है कि तुम चिंतन मत करो और आत्म चिंतन जिससे नहीं हो रहा है उसे याद दिलाने की जरूरत है कि आत्मचिंतन करो और जिनका निरंतर स्वरूप अनुसंधान ही हो रहा है स्वरूप में ही प्रतिष्ठा है जिनकी उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं इसलिए याद दिलाने वाले जो लिंग है उनकी भी आवश्यकता नहीं है उनका तो मुख्य सन्यास है असंगता रूप निर्ममो निरहंकार यही मुख्य सन्यास है तो आगे कहते हैं न लिंग धारणम धर्म कारणम इति स्मृते तो लिंग धारण जो है धर्म का मुख्य हेतु नहीं है लिंग धारण करने से धर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति का स्मरण हुआ था इतना मात्र है लिंग का प्रयोजन ततच लिंगे भी अभिमान शून्य पारिव्राज्यम सिद्धम तो लिंग में भी अभिमान रहित जो है उसका पारिव्राज्य स्वतः सिद्ध है आत्मा का स्वरूप होता है असंगता तो आत्मा का स्वरूप है ना और वही आत्मा का स्वरूप स्वसंगता मुख्यपारिव्राज्यूत्थ है।, है।, है इसे बताते हैं काम निमित्त पुत्र वित्तादि भाव मात्रम एव नहि ततो नि त्र इति युत्थान्त्य उत्थानम उच्य तो काम निमित्त पुत्र वित्तादि संबंध नियमा भाव मात्र तो काम निमित्त इसमें काम शब्द है उपलक्षण अविद्या का भी उसके कारण का तो अविद्या काम रूप दोष से होने वाला जो पुत्र आदि संबंध विशेष है उस संबंध का नियम से ये अविद्या कामादि दोष रहेंगे जिसमें उसमें नियम से मैं गृहस्थ हूं पुत्रादि मेरे हैं ऐसा संबंध होगा ममता रूप संबंध और उस ममता रूप संबंध का जो नियम है अज्ञानी में नियम से होता है नियम यानी व्याप्ति और उसका अभाव मात्र ये क्या है पारिव्य है युत्थान है नहीं ततो अन्यत्र गमनम वास्तविक युत्थान शब्द का अर्थ पुत्र पुत्रवित्तादि क्या जो अज्ञानी में नियम से संबंध रहता है वो कहीं पर भी जाए संसार में लेकिन ये मेरे हैं मैं उनका हूं ये संबंध बना रहता है बुद्धि में वो नहीं छूटता वो जो संबंध का नियम से होना है उसका अभाव और ये होगा कब उस संबंध का निमित्त भूत जो अविद्या कामादि दोष है उसका अभाव हो जाए निमित्त चला जाए तो फिर पुत्र वित्तादि संबंध नियमा नियमाव भी सिद्ध होगा और वो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होता काम दोष तो इसलिए ब्रह्म, वास्तविक ब्रह्मज्ञान का फलभूत जो सन्यास है वह अविद्यादि दोष निमित्त तक पुत्र वित्तादि का जो नियम से संबंध होता है उसका अभाव मात्र है यानी असंगता मात्र है असंगता ही वास्तविक पारिव्राज्य है जैसे कमल पत्र का वास्तविक पारिव्राज्य है जल से जल में रहने पर भी जल से असंगता ये जल से पारिव्राज्य कहलाएगा नहीं ततो अन्यत्र गमनम या गस्थ आश्रम से कहीं दूसरे आश्रम में चला जा चतुर्थ आश्रम धारण कर ले। लेकिन वहां पर भी पूर्व आश्रमियों का ही संबंध बना रहे तो इसे युत्थान नहीं कहा जाता यानी संन्यास नहीं कहा जा सकता मैं ये हूं और मैं मेरे ये पिता है ये माता है ये भाई है ये बहन है ये सब जो है संबंध इनका यदि अभाव नहीं हुआ ये मन में बना रहा तो वो युत्थान सिद्ध नहीं हुआ उस वास्तविक युत्थान का साधन है ये इसलिए कहा जाता था पहले सन्यासी के लिए कि गंगा जी का मूल और सन्यासी का कुल कोई नहीं जानता गंगा जी का मूल देखने के लिए जाओ आप गंगोत्री तो वहां भी ऐसी बहती है जैसे यहाँ बहती हुई दिखती है वो तो मूल थोड़ी माना जाएगा फिर तो उसे ऊपर भी चले जाओ वहा गोमुख तो वहां पर भी गुफा से बर्फीली गुफा से बहती आ रही है तो गंगा जी का मूल नहीं प्रत्यक्ष हो पाता और सन्यासी का पहले कुल है न पूर्वाश्रम से सन्यासी को सदगृहस् पूछते भी नहीं थे उनके संबंध में आने वाले और ना ये भी बताते थे इसे कहा जाता है यानी ये असंगता वास्तविक असंगता ये सन्यास है और उस असंगता का ज्ञापक साधन है ये सब तो नी तथम नहीं कहा जाता वास्तविक एव अकुर्त आसन उत्पन्न विद्य इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उत्पन्न विद्या जो है क्या मतलब अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिनके चित्त में उत्पन्न हुआ है उसे उन्हें कहा जाता है उत्पन्न विद्या ब्रह्मज्ञानी उत्पन्न विद्या शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी का अकुर्वततः ये विशेषण है तो उत्पन्न विद्य गारहस्थे एवं आसनम गारहस्थ्य में ही रहना होगा ये नहीं कहा जा सकता क्यों कि इसलिए न तो गारस्ते शब्द के जो दो अर्थ विषय विकल्प किए थे पहला विकल्प भी नहीं बन पाया अभिमान पूर्वक आ, मैं ग्रस्त हूं इस अभिमान पूर्वक पुत्रादि विषयक अभिमान ये गारस्त्य भी नहीं बनेगा आ, क्योंकि असंगता नहीं रहेगी फिर और लिंग धारण के लिए भी अभिमान चाहिए तो असंगता नहीं रहेगी इसलिए वास्तविक ज्ञान की फलभूत जो रूप युथान है वो जिसका हो गया उसमें कोई अभिमान न होने से वो गारहस्थ्य में ही रहेगा गारहस्ते तो अभिमान पूर्वक है दोनों प्रकार का गारहस्त्य उसके लिए अभिमान की जरूरत है और वो अभिमान न होने से नियम नहीं होगा कि वो वहीं रहेगा वहां भी रह सकता है सन्यासी भी बन सकता है लेकिन वो वहां रहने पर भी सन्यासी ही है क्योंकि अकूर्वत तो फिर उसको गृहस्थ नहीं कहा जाएगा गृहस्थ तो वो है जो गृहस्थ आश्रम अभिमान पूर्वक गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, है? उदाहरण के तौर पर हाँ हाँ जनक जी हैं व्यास जी हैं वरुण जी हैं उद्दालक जी हैं, कितने हैं? तो ये तेन अपि अप्रतिपत्तिर विदुसह सिद्धा इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार गारस्थ्य इसके विषय में लिखते हैं कि गारस्थ्य इति यानि अभिमानात्मके इत्यर्थ अभिमात्मक जो गारहस्थ्य है उसी में वो रहेगा ये नहीं कह सकते और आगे कहते हैं तरही गुरु अपि अभिमानो न सत इति आशंके इष्टापत्ति इत्या तब तो गुरु शुश्रूषादी में भी अभिमान न होने से वो भी अनुपपन्न होगा तो इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते है ब्रह्मज्ञ होने के बाद जरूरी नहीं है उससे पहले आवश्यक है ये ते न गुरु शुश्रुषा तपसा तपसो अपि अप्रतिपत्तिर विदुष सिद्धा ये इष्टापत्ति ही है बाकी की चर्चा हम लोग कल कर